ओशो, उत्सव अमार जाति आनंद अमर वर्थ क्वेश्चन एंड आंसर टॉक्स गिवन एट ओशो कम्युन इंटरनेशनल हुना इंडिया डिस्कर्स नंबर सेवन प्रश्न बो 1964 के माथेरान शिविर में आपसे प्रथम मिलन हुआ था। पर जिस प्रेम से आपने मुझे बुलाया था वे शब्द आज भी कान में गूंजते उस दिन जो आंसू झरझर बह रहे थे वे आंसू अब तक आते ही रहते हैं आपको सुनते समय आपके दर्शन के समय यही स्थिति रहती आपके साथ रहने का उठने बैठने का सौभाग्य काफी सालों तक मिलता रहा है आपसे प्राप्त प्रेम की जो परिपूर्ण अवस्था उस दिन थी वही परिपूर्ण अवस्था आज भी है यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक घटना मानती हूँ यह प्रेम की अवस्था मेरे जीवन के अंत समय तक रहे ऐसा आशीर्वाद आपसे चाहती हूँ सोहन प्रेम हो तो सदा पूर्ण ही होता है अपूर्ण प्रेम जैसी कोई अनुभूति ही नहीं जैसे वर्तुल हो तो पूर्ण ही होता है अपूर्ण वर्तुल जैसा कोई वर्तुल नहीं होता होगा तो फिर उसे वर्तुल न कह सकेंगे वैसे ही प्रेम सदा ही पूर्ण इसलिए प्रेम परमात्मा के अत्यधिक निकट अनुभव है जिसमें प्रेम जाना उसे परमात्मा को जानना कठिन न रहेगा जैसे एक कदम बस और प्रेम आखिरी सीढ़ी परमात्मा के मंदिर की उसके बाद मंदिर में प्रवेश जीसफ ने कहा है परमात्मा प्रेम मैं तो थोड़ा और एक कदम आगे जाता हूँ जाना भी चाहिए दो हजार वर्ष बीत गए जीसस के वक्तव्य को दिए हुए दो हजार वर्षो में मनुष्य की चेतना ने नए आयाम छुए जीसस कहते हैं परमात्मा प्रेम है मैं कहता हूँ प्रेम परमात्मा है जीसस के वक्त, वक्तव्य में परमात्मा महत्वपूर्ण बना रहता है प्रेम उसका एक सदगुण मेरे वक्तव्य में प्रेम महत्वपूर्ण हो जाता है परमात्मा केवल उसका दूसरा नाम लेकिन जिस प्रेम को हम जानते हैं साधारण जगत में वह तो पूर्ण नहीं वह तो प्रेम भी नहीं प्रेम के नाम से न मालूम क्या क्या प्रेम का मखोटा ओढ़कर प्रेम के आच्छादन में छिपा हुआ जीवन में चलता है घृणा भी चलती है तो प्रेम का मखोटा ओढ़ लेती है तुम जिसे साधारणत प्रेम कहते हो विचारना खोदना जरा खोदोगे और पाओगे प्रेम तो तिरोहित तो तो हो गए कुछ और छिपा है दूसरे पर मालिकियत करने का भाव छिपा है स्वामित्व की आकांक्षा छिपी है दूसरे पर अपना अहंकार आरोपित कर देने की राजनीति छिपी है दूसरे को दबाने शोषित करने दूसरे का साधन की तरह उपयोग कर लेने की दूषित भावना छिपी है इसलिए तो तुम्हारे प्रेम में ईर्ष्या जन्मती है अन्यथा प्रेम में और ईर्षा जन्मे ईर्ष्या होनी चाहिए हिस्सा घृणा का ईर्ष्या जैसा जहर और प्रेम से निकलेगा असंभव लेकिन तथा कथित प्रेम से ईर्षा निकलती जलन निकलती क्रोध निकलता है जरूर जिसे हम प्रेम कह रहे हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर प्रेम है भीतर कुछ और है ठीक उल्टा प्रेम से कुछ और है प्रेम मुक्तिदायी है लेकिन जिसे हम प्रेम कहते हैं वह तो बंधन बन जाता है वह तो जंजीरें ढालता है जिसे हम प्रेम कहते हैं वह तो काराग्रह है उसमें दो व्यक्ति निरंतर संघर्ष में लगे रहते हैं कि कौन जीते कौन हारे जिसे हम प्रेम कहते हैं वह तो एक सतत कलह है संवाद भी नहीं है बस विवाद है प्रेम के नाम से जगत में कुछ और ही चल रहा है कुछ झूठ कुछ कृत्रिम और कारण उसका है कि हम बचपन से ही प्रेम को झूठ करने का आयोजन करते हैं छोटे छोटे बच्चों से हम कहते हैं प्रेम करो मैं तुम्हारी माँ हूं प्रेम करो मैं तुम्हारा पिता हूं प्रेम करो ये तुम्हारा भाई है प्रेम करो ये तुम्हारी बहन है जैसे प्रेम भी किया जा सकता है जैसे प्रेम भी किसी के हाथ में तो बच्चा क्या करे अगर हम उससे आग्रह करते हैं और हम बलशाली बच्चे का जीवन हमारे हाथ में बच्चे को बचना है तो हमारे साथ चलना होगा तो बच्चा क्या करे कहा से प्रेम लाए घर में जो नया नया बच्चा पैदा हुआ है उससे घृणा पैदा होती है बड़े बच्चे को प्रेम नहीं वह शत्रु की तरह मालूम पड़ता है मित्र की तरह नहीं क्योंकि वह मां का ध्यान ज्यादा आकर्षित करेगा अब तक जो बच्चा मां के ध्यान का केंद्र था वो पर भी पर हट आएगा। नया बच्चा केंद्र पर होगा वह नए बच्चे की ज्यादा देखभाल करेगी सेवा सुश्रषा करेगी चिंता करेगी स्वभाव नया बच्चा ज्यादा जरूरत है उसकी उसके बचाव के लिए सुरक्षा के लिए ज्यादा आयोजन करने बड़ा बच्चा उपेक्षित होने लगेगा इस नए बच्चे के प्रति बड़े बच्चे के मन में प्रेम पैदा होता है मनोविज्ञान को से पूछो वो कहते हैं भयंकर ईर्षा पैदा होती अगर बड़े बच्चे का बस चले तो छोटी की गर्दन दबा दे कभी कभी दबाता दी मौका देख कम से कम प्रार्थना तो करता है कि ये उपद्रव भगवान और कहां से बेचती है इसको उठा ही लो ये झंझट किस अशुभ घड़ी में घर में आ गई लेकिन हम कहते हैं तुम्हारा छोटा भाई है इसे प्रेम करो और हम शक्तिशाली हैं तो उसे प्रेम दिखाना पड़ता है कर तो नहीं सकता है लेकिन प्रेम दिखाना पड़ता है अभिनय करना पड़ता है फिर तुम मां हो या पिता हो इससे प्रेम के पैदा होने की कोई अनिवार्यता है लेकिन हम कहते हैं प्रेम करो क्योंकि यह तुम्हारी मां यह तुम्हारा पिता यह बहन या भाई तो एक अभिनय का जाल शुरू होता है एक पाखंड शुरू होता है बच्चा धीर धीरे धीरे अभिनय करना सीख जाता है भीतर दबाता रहता है सब घृणा सब वैमनस्य स्मरण रहे प्रत्येक बच्चे के मन में मां के प्रति क्रोध उठता उठेगा ही क्योंकि मां उसके जीवन को नियोजित करना चाहती और मां को नियोजित करना ही पड़ेगा ये अनिवार्यताएं हैं जीवन की आखिर बच्चा आग की तरफ जा रहा होगा तो मां को रोकना ही पड़ेगा अगर बच्चा गिरने की तरफ जा रहा होगा तो माँ को रोकना ही पड़ेगा कुएं के पास जा रहा होगा तो आवाज देनी ही पड़ेगी कि रुक वहां मत जाना अगर भूल चुप करेगा तो कभी धमकाना भी पड़ेगा कभी मारना पीटना भी पड़ेगा और इस से बच्चे के मन में बड़ा क्रोध पैदा होता बच्चे के भीतर बड़ी आग जलती मगर उसे प्रकट तो कर नहीं सकता उसे दबाया रखता उसे दबाए चला जाता वह अचेतन में गहन हो जाती ऊपर से प्रेम प्रकट करता है मां के पैर छूता है पिता के पैर छूता है और भीतर कहीं गहरे में यह विचार चलता है कि कभी समय मिला तो मै जा चखाऊंगा कभी मुझे मौका मिला तो मैं भी देख लूंगा और मौका कभी ना कभी मिलेगा माँ बाप एक ना एक दिन बूढ़े होंगे और असहाय हो जाएंगे वैसे ही असहाय जैसा बच्चा कभी असहाय था एक दिन आएगा कि माँ बाप बूढ़े होंगे और बच्चा शक्तिशाली होगा और माँ बाप शक्तिन हो जाएंगे तब बदला लेने का क्षण आ गया लोग कहते हैं कि क्यों माँ बाप का सम्मान नहीं हो रहा है दुनिया में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दबे हुए क्रोध के भाव अवसर की प्रतीक्षा करते बच्चे का पहला पाठ ही प्रेम का गलत हो जाता है, काका गाही गलत हो जाता है, फिर यही प्रेम एकमात्र उसकी पहचान बन गई यही प्रेम वो पत्नी से भी करेगा और इसलिए सारी दुनिया में सारे तथाकथित समाजों ने कम से कम आज तक ऐसा आयोजन किया था कि पत्नी भी मां बाप चुने युवक न चुने युवतियों ना चुने जीवन का सर्वाधिक मूल्यवान क्षण भी दूसरे चुने ज्योतिषी चुने मां चुने, जन्म कुंडलियों के द्वारा चुना जाए गणित बिठाया जाए अब पश्चिम में कंप्यूटर बन गए और कंप्यूटर चुन देता है कि किसके साथ विवाह करना ठीक रहेगा कोई बच्चा अपनी बहन तो नहीं चुन सकता अपना भाई तो नहीं चुन सकता तो उपलब्ध होते ही जन्म के साथ चुनाव का तो एक ही मौका था एक ही स्वतंत्रता थी अपनी पत्नी या अपने पति को चुन सकता, वो भी छीन लिया उसे भी हमने आयोजित विवाह में रूपांतरित कर दिया उतनी स्वतंत्रता भी न बचने दी पृथ्वी फिर हम कहते हैं, तुम्हारी पत्नी है प्रेम करो तुम्हारा पति है प्रेम करो पति तो परमात्मा है इसलिए प्रेम करना पड़ता है होता नहीं और जो किया जाता है वह झूठा जो होता है वह सच्चा जो किया जाता है कागज असली फूल नहीं उसमें सुगंध नहीं होती जो होता है प्रेम एक अपूर्व घटना है इस तरह हमने सारे मनुष्य जाति को एक झूठे प्रेम के जाल में उलझा दिया फायदा है कुछ लोगों को इससे पंडित पुरोहित को फायदा है राजनेताओं को फायदा है मां बाप को सुविधा है प्रेम को झूठा करके हमने मनुष्य के जीवन से स्वतंत्रता का सूत्र कम कर दिया क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति खतरनाक मालूम होते स्वतंत्रता का अर्थ होता है तुम उन्हें गुलाम न बना सकोगे वे जीवन दे देंगे लेकिन अपनी आजादी न देंगे वे मरने को राजी हो जाएंगे लेकिन अपनी स्वतंत्रता को न खोएंगे क्योंकि स्वतंत्रता का मूल्य जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वे अपने प्रेम को ना गमाएंगे, चाहे स्वयं को गमा दे क्योंकि प्रेम की वेदी पर स्वयं को चढ़ा देना सौभाग्य है इसलिए न हम जगत में प्रेम चाहते रहे अब तक न स्वतंत्रता चाहते रहे अब तक न हम चाहते हैं कि लोग सोच विचार पूर्ण हो न हम चाहते हैं चैतन्य हो हम चाहते हैं बिल्कुल गोबर गणेश की गुलामी आज्ञाकारिता कि हम उनसे जो कहे वही किए चले जाएं कि हम कहें हिरोशिमा पर एटम बम गिराओ तो आज्ञाकारी सैनिक हिरोशिमा पर एटम बम गिरा दे एक लाख निर्दोष लोगों को खाक कर दे क्षण भर में और उसके मन में जरा भी निश्चिंत रहे जरा भी चिंता न आए क्षण भर को भी उसे संकोच ना उठे संदेह ना उठे प्रश्न ना उठे खास इस व्यक्ति ने किसी को प्रेम किया होता जरा सोचो जिस व्यक्ति ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया इसमें अगर किसी को प्रेम किया होता तो क्या यह संभव था कि यह हिरोशिमा पर बम गिरा सकता इसे याद आया होता अपना प्रेम इसे याद आया होता कि यह लाखों लोगों ने भी प्रेम किया होगा प्रेम की इस बगिया को उजाड़ दूं सिर्फ आज्ञाकारिता के चोटे सिद्धांत के आधार पर एक लाख लोगों की बलि चढ़ा दू अगर इसने प्रेम किया होता और स्वतंत्रता का स्वाद लिया होता तो इसने इंकार कर दिया होता इसने कहा होता कि नहीं ये नहीं होगा चाहे मेरी गर्दन कटती हो तो कट जाए अगर दुनिया में थोड़े प्रेम का अनुभव हो तो युद्ध बंद हो जाए क्योंकि कौन लड़े कौन मारे किस लिए लड़े किस लिए मारे लेकिन युद्ध बंद हो जाए तो राजनेता का क्या हो युद्ध बंद हो जाए तो शासन शक्तियों का क्या हो युद्ध बंद हो जाए तो जो रुग्ण चित्त लोग नेतृत्व कर रहे हैं उनका क्या हो और अगर युद्ध बंद हो जाए और आज्ञाकारिता के झूठे दंभ टूट जाए लोग सोचें विचारें फिर कदम उठाएं लोग अपने प्रेम अपने अनुभव से जिए तो इस दुनिया में हिंदुओं का क्या होगा मुसलमानों का क्या होगा ईसाइयों का क्या होगा लोग होंगे स्वतंत्र लोग होंगे और स्वतंत्र व्यक्ति न हिंदू होता है न मुसलमान होता है न ईसाई होता है स्वतंत्र व्यक्ति तो सिर्फ मनुष्य होता है स्वतंत्र व्यक्ति ना भारतीय होता है ना पाकिस्तानी होता है ना चीनी होता, होता, होता है ना अमरीकी होता है स्वतंत्र व्यक्ति तो केवल मनुष्य होता है स्वतंत्र व्यक्ति कहेगा सारी पृथ्वी हमारी सारा अस्तित्व हमारा है। क्यों हम खंडों में बांटे क्योंकि सब खंडों में बांटना आज नहीं कल युद्ध का कारण बनता है लकीरें खींचो कि उस तरफ संगीने खड़ी हो गई और इस तरफ संगीने खड़ी हो गई फिर लकीरों को जरा यहां वहां किसी ने पार किया कि बंदूकें चली जब तक जमीन के नक्शे पर लकीरें गहेंगी तब तक जमीन कभी शांति से नहीं जी सकती प्रेम के बिना शांति की कोई संभावना नहीं इसलिए पहला सूत्र समझ लेना चाहिए कि हम जिसे प्रेम कहते हैं वह झूठा प्रेम है मैं जिसे प्रेम कह रहा हूं वह कोई और ही बात है वह तुम्हारे हृदय का आविर्भाव तुम जिसे प्रेम कहते हो वह केवल मस्तिष्क का गणित हिसाब किताब प्रेम तो जब भी होता है पूर्ण ही होता है और तू धन है कि वैसे पूर्ण प्रेम की एक झलक तुझे मिली इस जगत में बहुत कम लोग इतने धन और पूर्ण कभी घटता नहीं पूर्ण तो और पूर्ण से पूर्णतर होता चला जाता है पूर्ण तो और आभायुक्त होता चला जाता है पूर्ण में तो और पखरियों पर पखरिया निकल आती पूर्ण हिरास जानता ही नहीं सिर्फ विकास जानता है और निश्चित ही जब प्रेम का अनुभव होगा तो आंसुओं की झड़ी लगेगी उस आंसू की झड़ी के पीछे दो पहलू एक पहलू पीड़ा का है। कि अब तक का जीवन व्यर्थ था कि अब तक जो जाना वह सही नहीं था सत्य नहीं था एक पहलू पश्चाताप का है पीड़ा का कि यह कल क्यों ना हुआ परसों क्यों ना हुआ हुआ यह और जल्दी क्यों ना हुआ इतनी देर क्यों हुई और एक पहलू अपूर्व आनंद का कि जब हुआ तब भी जल्दी आज हो गया कौन निश्चय था कि आज ही होता आज भी न होता ये भी हो सकता था एक पहलू विषात का अतीत की तरफ और एक पहलू उल्लास का भविष्य की तरफ और आंसू आंखों से जरूर गिरते हैं लेकिन आते तो हृदय से उठते तो है हृदय से जैसे मेघ उठते तो सागर में बरसते पृथ्वी पर ऐसे ही प्रेम के आंसू उठते तो हृदय के सागर में बरसते आंखों से आंखें तो केवल माध्यम हैं। फिर जितना ही प्रेम सघन होता है उतने ही जीवन की और सारी चीजें व्यर्थ मालूम होने लगती जितना प्रेम का अनुभव प्रगाढ़ होता है बस प्रेम की ही अहिर धुन लगी रहती उमरता सावन उमरती हैं घटाएं यह निगोड़े नैन को क्या हो गया है कह दिया शायद हमारा राज तुमने तीर से पाषाण पिघले जा रहे हैं इस तरह टूटा गगन से एक तारा चांद के लो प्राण ओठ आ रहे हैं बिलखता अंबर बिलखती हैं दिशाएं आज की इस रैन को क्या हो गया है उमड़ता सावन उमड़ती हैं घटाएं यह निगोड़े नैन को क्या हो गया है पांव छू आए हमारे जिस डगर को धूल तक उसकी हुई है अगर पर जहां विश्राम करना चाहते हैं तक देती वहां की दाह दंसन। आंगन द्वार राहें यह अजाने चैन को क्या हो गया है उमड़ता सावन उमड़ती हैं घटाएं यह निगोड़े नैन को क्या हो गया है एक ध्वनि है जो न आती पास अपने एक प्रतिध्वनि जो न पीछे छोड़ती है जिंदगी नाता जगत से जागरण से राम जाने तोड़ती है या जोड़ती जिंदगी नाता जगत से जागरण से राम जाने तोड़ती या जोड़ती है बहकते हैं स्वर बहती हैं सदाएं ये हटीले बैन को क्या हो गया है उमड़ता सावन उमड़ती हैं घटाएं ये निगोड़े नैन को क्या हो गया है मुस्कुराए हम चमन सब झूम जाए जो हैं बाट आने की बहारें आज सुध शायद तुम्हें आई इधर की द्वार दस्तक दे रही हल्की फुआरे सहंता उपवन सहमती है हवाएं इस हटी उपरेन को क्या हो गया है उमर था सावन उमड़ती हैं घटाएं यह निकोड़े नैन को क्या हो गया है पहली बार जब प्रेम की अनुभूति की बदली हृदय में घनी होती तो जरूर बहुत आंसू झरते आंसू जो कि आंखों को ही नहीं स्वच्छ कर जाएंगे बल्कि प्राणों को भी आंसू जो कि जीवन को चैतन्य को चैतन्य के दर्पण को धूल से मुक्त कर जाएंगे और ये आंसू ऐसे नहीं है कि चुभ जाएं। इसलिए सोहन वे आज भी बह रहे हैं वे बहते ही रहेंगे उन्हीं आंसुओं के आनंद में डूबी तुम इस संसार से विदा होगी उन्हीं आनंद असरुओं में डूबी प्रार्थना से भरी प्रेम से परिपूर्ण अगर इस संसार से कोई विदा हो सके तो फिर लौटने की कोई जरूरत नहीं रह जाती पूर्णता का कोई भी अनुभव मुक्तिदायी फिर आवागमन नहीं पांव छुआए हमारे जिस डगर को धूल तक उसकी हुई है अगरू चंदन प्रेम भरा व्यक्ति जहां चल जाए वहां धूल भी अगरु चंदन हो जाती पांव छुआ हमारे जिस जगह को धूल तक उसकी हुई है अगर चंदन पर जहां विश्राम करना चाहते हैं छा तक देती वहां की दाह दंसन फिर इस संसार में कुछ भी बात नहीं इस संसार के पार की एक बूंद भी कंठ में उतर जाए तो इस संसार में फिर कुछ भाता नहीं फिर यहाँ कोई छाया नहीं फिर यहाँ दंसी दंसी भक्तों की यही तो पीड़ा है प्रेमियों की यही तो उलझन है उन्हें वह दिखाई पड़ गया है जो साधारणता दृश्य उन्हें भीनी भीनी उसकी महक आ गई है और उसकी महक आते ही ये सारा जगत दुर्गंध युक्त हो जाता है श्री अरविंद ने कहा है जब तक प्रकाश को असली प्रकाश को नहीं जाना था तब तक जिसे हम प्रकाश जानते थे वह प्रकाश नहीं था वह अंधेरा था जब असली प्रकाश को जाना तो पहचाना कि अब तक जो प्रकाश मान रखा था वह अंधेरा था और जब असली जीवन को जाना तो जाना कि जिसे अब तक जीवन जाना था वह जीवन नहीं था केवल मृत्यु की एक लंबी श्रृंखला थी जैसे ही जीवन में अज्ञात की कोई किरण उतरती है, यह सारा जीवन एकदम असार मालूम होने लगता है इस सारे जीवन के बीच रहते हुए भी व्यक्ति असंलग्न हो जाता है असंग हो जाता है इस असंगता को ही मैं सन्यास कहता हूं सोहन न्यास यानी कहीं भाग जाना नहीं कोई पलायन नहीं संयास यानी असंग भाव संन्यास यानी जानते हुए जीना कि यह जगत काफी नहीं है सीढ़ियां हैं बस सीढ़ियां मंदिर का शिखर दिखाई पड़ने लगे और उस मंदिर का शिखर प्रेम पूर्ण आंखों को ही दिखाई पड़ता है प्रेम के अतिरिक्त उस मंदिर का शिखर किसी को दिखाई नहीं पड़ता उस प्रेम को ही चाहो श्रद्धा कहो उस प्रेम को चाहे आस्था कहो भाव भक्ति कहो जो नाम देना हो दो लेकिन प्रेम बहुत प्यारा नाम मेरा चुनाव प्रेम के लिए भक्ति कहो तो भक्ति थोड़ी सीमित हो जाती सिर्फ भक्ति सिर्फ भगवान के तरफ सकरा रास्ता हो जाता है भक्ति में इस जगत के प्रति इस जीवन के प्रति एक तरह का निषेध हो जाता है प्रेम में स्वीकार है प्रेम में कीचड़ से लेके कमल तक सभी को स्वीकार है प्रेम एक सीढ़ी है जिसमें नीचे से नीचे सोपान है और ऊपर से ऊपर सोपान है नीचे सीढ़ी के पैर पृथ्वी पर अटके हैं और ऊपर का छोर आकाश से जुड़ा है प्रेम विराट है भक्ति से कहीं ज्यादा विराट भक्ति तो सिर्फ ऊपर के सोपान की बात है आखिरी छोर की लेकिन प्रेम में पूरी सीढ़ी समाहित मेरा चुनाव प्रेम के लिए क्यों एक सूफी फकीर बुरा हो गया है उसके बेटे को बेटा हुआ है वो उस छोटे से बेटे को लेके फकीर के पास आया है फकीर भी प्रसन्न है कि आज वो दादा बना उसने बेटे को गोद में ले लिया है उसे बड़े प्यार से खिला रहा है और तभी उसे भीतर एक ख्याल आता है कि मैं इस बेटे को इतना प्रेम दे रहा हूं इतना आनंद मग्न हूं क्या मेरा ये प्रेम देना मेरी ईश्वर भक्ति के पक्ष में है या विपक्ष में जैसे ही उसे ये ख्याल आया उसने अपने नाती को धक्का देकर गोश से नीचे गिरा दिया उस बच्चे का बाप तो बहुत हैरान हुआ कि अभी आप इतने प्रेम से उसे थपथपा रहे थे फिर क्या हुआ उसने कब मुझे याद आया कि मैं इस बच्चे को प्रेम करने में परमात्मा को भूल गया इसे ले जाओ इसे यहां से हटा लो इसे कभी यहां मत लाना मेरे लिए ये बच्चा तो शैतान जैसा है। मैं जब ये कहानी पढ़ रहा था तो मैंने सोचा जो भक्ति इतनी संकीर्ण हो जाए उस भक्ति से क्या कोई मुक्त हो सकेगा जो भक्ति इतनी ओछी हो जाए इतनी ईर्षालु हो जाए भगवान इतना छोटा पड़ जाए कि उसमें ये बेटा भी ना समा सके तो ये भगवान का आकाश ना हुआ ये किसी मस्जिद का आंगन हो गया किसी मंदिर का आंगन हो गया भगवान का प्रेम तो इतना बड़ा होना चाहिए कि और सारे प्रेम उसमें समा जाए जैसे सागर में सारी नदियां समा जाती और सागर यह भी तो नहीं कहता है कि ए मत गिरो मुझमें न मालूम कहां कहां की गंदगी लेकर तुम आती हो न मालूम किन नगरों न मालूम किन रास्तों की धूल धमास कूड़ा करकट कर लेके कर तुम आती हो मुझ में न समाओ मुझे गंदा ना कर देना नहीं सागर सबको आत्मसात कर लेता है सागर की क्षमता ऐसी है कि जो उसमें गिरेगा वह पवित्र हो जाए सागर अपवित्र नहीं होता ऐसे ही परमात्मा की अगर सच में ही प्रार्थना जगी हो प्रेम जगा हो तो उस प्रेम के कारण तुम्हारे और प्रेम खंडित नहीं होते बल्कि पहली बार तुम्हारे और प्रेम भी पूर्ण होने लगते पहली बार तुम्हारे और प्रेम भी सच्चे होने लगते पहली बार तुम्हारे और प्रेम भी प्रमाणिक होने लगते फिर तुम पत्नी को इसलिए नहीं चाहते कि वह पत्नी है तुम्हारी बल्कि इसलिए चाहते उसके भीतर भी परमात्मा प्रकट हुआ है तुम बेटे को फिर इसलिए नहीं चाहते कि तुम्हारा है इसलिए चाहते हो उसके भीतर भी परमात्मा प्रकट हुआ है फिर तो सबके भीतर परमात्मा प्रकट हुआ है, कौन अपना कौन पराया है? एक का ही वास इसलिए मैं भक्ति से भी मूल्यवान प्रेम शब्द को मानता हूं क्योंकि प्रेम निषेध नहीं करेगा भक्ति में डर है भक्तों ने अक्सर निषेध किया है भक्त अक्सर डर गए और जो डर जाए वो कोई भक्त है जो भयभीत होकर अपने नाती को हटा दिया से यह आदमी कभी परमात्मा को पा सकेगा हालांकि ये सोच रहा है कि ये पुण्य कर्म कर रहा है और सूफी इस कहानी को इस तरह लिखते हैं जैसे कि फकीर ने बहुत अच्छा किया बड़ी प्रशंसा से लिखते हैं और जब मैं सूफी किताबों में इस तरह की कहानियां देखता हूं तो एक बात पक्की हो जाती है कि जिसने भी ये किताब लिखी वह सूफी नहीं है उसे प्रेम का कोई पता नहीं पंडित होगा लेकिन उसे जीवन के रहस्यों का कोई बोध नहीं सोहन प्रेम तो पूर्ण है इतना पूर्ण कि सारे अस्तित्व को संभाले अपने में और फिर भी शेष रह जाता अस्तित्व छोटा पड़ जाता है प्रेम इतना पूर्ण और जो पूर्ण है वह घटता नहीं बढ़ता ही जाता है प्रेम के इस जगत में पूर्णिमा के बाद सिर्फ चांद छोटा नहीं होता चांद रोज बड़ा होता जाता है चांद ही चांद रह जाता है, कंकड़ पत्थर भी चांद हो जाते सब तरफ चांदनी हो जाती तू कहती है कि प्रेम की जो परिपूर्ण अवस्था उस दिन थी वही परिपूर्ण अवस्था आज भी है ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही हुआ है तू क्षण भर को भी नहीं डगमगा बहुत इस बीच मेरे पास आए हैं लोग और गए लेकिन एक क्षण को भी इंच भर को भी तू दूर नहीं हटी मेरे साथ चलना आसान काम नहीं मुझसे प्रेम करना महंगा सौदा है क्योंकि मुझसे प्रेम करने में तुम्हें न मालूम कितने नाते रिश्ते न मालूम कितने संबंध न मालूम कितनी सांसारिक औपचारिकताएं तोड़नी पड़ेंगी लेकिन तूने सब आनंद से स्वीकार कर लिया है यह तभी संभव हो सकता है जब हीरा हाथ लगा हो तो कंकर पत्थर छोड़ने में किसको अड़चन होती यहां तो बहुत लोग आएंगे और जाएंगे राज तो उनके ही हाथ लगेगा जो टिकेंगे आने जाने वालों के हाथ नहीं यात्रियों के हाथ नहीं आने जाने वाले आते जाते रहेंगे उनकी भी जरूरत है हलन चलन होता रहता गति होती रहती पानी रुकता नहीं ठहरता नहीं उनका भी उपयोग गुरजीफ अपने शिष्यों को कहा करता था उसके कहने के ढंग जरा कठोर थे वह आदमी जरा और का आदमी था उसका बोलना ऐसा था जैसे कोई लठ मार दे सिर पर किसी ने गुरुजीव को पूछा इतने लोग आते हैं जाते हैं उसमें थोड़े से लोग टिकते हैं इस संबंध में आपका क्या कहना तो उसने कहा तुम भोजन करते हो तो भोजन में नब्बे प्रतिशत तो रफेज होता दस प्रतिशत पछता है मांस मज्जा बनता है नब्बे प्रतिशत तो मलमूत्र से बाहर निकल जाता जो लोग आते जाते रहते हैं उसने कहा उनकी भी जरूरत है रफेज अगर तुम सिर्फ पौष्टिक आहार ही करोगे जिसमें रफेज नहीं तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे मलमूत्र का निष्कासन कैसे होगा जरा कठोर भाषा है गुरुजेब की भाषा ऐसी ही सीधी सीधी बात कह देता था वैसी ही कह देता था जिससे कहनी चाहिए बिना लगाओ के जो लोग कब्जियत से बीमार होते हैं उनको हम क्या सलाह देते उनको कहते हैं पालक की सब्जी लो और सब्जियां लो हरी सब्जियां लो कच्ची सब्जियां लो क्यों क्योंकि इनमें से अधिक पचेगा नहीं इसमें अधिक कूड़ा कर कट घास पात लेकिन वो घास पात का वजन जरूरी है ताकि तुम्हारी अंतड़ियां साफ होती रहे जी ने कि खूब उदाहरण लिया कि वो जो 90% लोग आते जाते रहते हैं वो सिर्फ अंतलियों को साफ करने के लिए इससे ज्यादा उनका कोई मूल्य नहीं मूल्य तो उनका है जो टिक रहे जो हड्डी मांस मज्जा बने सोहन तो टिक रही और इतनी टिक रही कि अब तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है एक सीमा है उसके पार जाने का सवाल नहीं उठता है एक सीमा है जब पहचान ऐसी गहरी हो जाती कि फिर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है एक समझ है अंतरतं जो बुद्धि से ही मुझे समझते हैं वो हो सकता है आज निकल चले जाएं। क्योंकि बुद्धि का कोई भरोसा नहीं बुद्धि में कभी कोई श्रद्धा उमकती ही नहीं बुद्धि तो केवल गणित बिठालती रहती आज कोई बात अच्छी लगी तो मेरे साथ हो गए कल कोई बात अच्छी नहीं लगी तो मेरा साथ छोड़ दिया हृदय जानता है गहराइया हृदय बातों से नहीं जुड़ता प्राणों से जुड़ता है हृदय के सुनने का ढंग ही और है समझने का ढंग और है हृदय के तर्क भी कुछ और हैं जिनको बुद्धि न तो समझती है न समझ सकती बुद्धि बिल्कुल उपयोग की चीज है बाहर के जगत में मगर भीतर के जगत में बिल्कुल निरुपयोगी बुझ बाधा दीवार सोहंतु ने प्रेम से समझा हृदय से सुना तूने समीप रहने की हिम्मत रखी जब दूसरे छोड़ के जा रहे थे तब भी तूने फिक्र न की तेरा प्रेम परिपक्व हुआ, इसलिए प्रेम बढ़ता परिपक् और और पूर्णतर होता गया तूने कहा कि यह मेरे जीवन के सबसे बड़ी और आशीजनक घटना मानती है ही प्रेम जीवन की सबसे बड़ी और सबसे आशीजनक घटना क्योंकि जिसको प्रेम की नाव मिल गई समझो क्यों उसको वह किनारा मिल गया जिसको प्रेम की नाव मिल गई अब दूसरा किनारा ज्यादा दूर नहीं की तरी तीर पर ठहरी पांथ पार जो जाओ व्यर्थ धर्म न पंथ दर्शन मत यान ज्ञान विज्ञान के महत यह तरण तरणी सीमा ही में ले असीम तुम पाओ हरित पंख तरण तेरी क्षिप्रतर भव सागर अब और न दुस्तर नव आस्था में डूब हृदय का कलमस भार डुबाओ सृजन गोहाती द्वार यह तरी प्राण चेतना ज्वार से भरी आर पार का भ्रमण वहां तुम इसमें जहा समाओ तरी सिंधु अब सिंधु की तरी सिंधु सब सिंधु ही तरी दृष्टि हृदय की हो जो गहरी तीर काल लहरों पर शशिकर नील बसाओ पांत पार जो जाओ ना तेरे हाथ लग गई अब दूसरा किनारा बहुत दूर नहीं आधी यात्रा पूरी हो गई तूने चाहा है कि यह प्रेम की अवस्था मेरे जीवन के अंत समय तक रहे ऐसा आशीर्वाद आपसे चाहती क्यू तू चाहे आशीर्वाद मांगे या ना मांगे आशीर्वाद तुझ पे बरस ही रहा है आशीर्वाद मांगने से थोड़ी मिलता है पात्रता से मिलता है अपात्र मांगे भी तो भी क्या किया जा सकता है उसके पास पात्र ही नहीं है जिसमें वो संभाल सकेगा आशीर्वाद और अगर पात्र भी है तो इतना गंदा है कि आशीर्वाद भी उसमें गिर के अभी साफ हो जाएगा जिनके पास पात्र है उसमें आशीर्वाद बरसता ही है मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न चून रहीम ठीक कहते पात्रता हो तो बस बिना मांगे मोती बरस जाते और तूने खूब प्रमाण दिए हैं पात्र होने के आशीर्वाद बरस ही रहा है और जो आज तेरे साथ है वो जीवन के अंतिम क्षण में तो बहुत गहन हो साथ होगा क्योंकि तो जीवन का अंतिम क्षण है क्या सारे जीवन का निचोर सारे जीवन का इत्र सारे जीवन के फूलों का इत्र अगर आज तेरा सुंदर है तो कल सुंदरतर होगा परसों और सुंदरतर और जिसका जीवन सुंदर है प्रेम है आनंद उल्लास से भरा है उत्सवपूर्ण है उसकी मृत्यु भी उत्सव होगी महोत्सव होगी क्योंकि मृत्यु है क्या सारे जीवन पराकाष्ठा मृत्यु जीवन का अंत नहीं है जीवन की पूर्णा होती दूसरा प्रश्न भगवान एक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि पत्नी को दुख मत दो संन्यास की जल्दी ना करो अगर जल्दी करोगे तो तुम ही मेरे और तुम्हारी पत्नी के बीच एक दीवार बनोगे भगवान ठीक यही मेरे साथ हुआ है आखिर पत्नी को साथ ले चलना इतना असंभव सा क्यों लगता है क्या यह आकांक्षा ही गलत है अजित सरस्वती आकांक्षा गलत तो नहीं आकांक्षा तो ठीक ही है क्योंकि तुम्हें अमृत मिले और तुम पत्नी को आमंत्रित ना करो यह कैसे संभव होगा तुम्हारे जीवन में रफदार बहे और तुम पत्नी को छोड़ ही दो एक किनारे उपेक्षित ये कैसे होगा जब तुम्हारे जीवन में नए का आविर्भाव होगा तो स्वाभाविक है कि जिन्हें तुमने चाहा है जिन्हें तुमने निकट पाया है तुम उन्हें भी निमंत्रित करो तुम्हारा पत्नी को निमंत्रण देना एकदम स्वाभाविक है लेकिन स्वाभाविक होने से ही तो कुछ बातें पूरी नहीं हो जाती जीवन बहुत अटपटी व्यवस्था है जीवन कोई नियम से थोड़ी चल रहा है बड़ा बेबुज, इसलिए तो कबीर कहते हैं एक अचंबा मैंने देखा नदियां लगी आग नदी में आग लगी हुई होना नहीं चाहिए स्वाभाविक नहीं है मगर जीवन अचंबों से भरा है इनमें सबसे बड़ा अचंबा यह है तुमने जिसे चाह तुम जरूर चाहोगे कि तुम्हारे जीवन में आनंद आए तो उसे भी तुम भागीदार बनाओ मगर यही अड़चन बन जाएगी नदिया लागी आग मुश्किल हो जाए पति पत्नी को अगर लाना चाहे किसी दिशा में तो कठिनाई शुरू हो जाती क्योंकि ये नाता ही कुछ हमने गलत ढंग का निर्मित किया है ये नाता ही गलत है यह आकांक्षा तो सही है मगर पति पत्नी का नाता अस्वाभाविक है चौंको भी तुम मेरी बात सुन के ये आकांक्षा स्वाभाविक लेकिन पति पत्नी का नाता स्वाभाविक है मनुष्य को छोड़कर और तो कहीं कोई पति पत्नी नहीं होते मनुष्य ने ही ये संस्था इजाद की संस्थाओं में जीना जरा कठिन काम है क्योंकि संस्थाएं नियम से चलती और संस्थाएं दमन से चलती और सब संस्थाओं में कुछ ना कुछ हिंसा होती संस्था मात्र हिंसा पर निर्भर होती इसलिए सबसे बड़ी संस्था राज्य शुद्ध हिंसा पर खड़ी है हालांकि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता अगर कोई आदमी चोरी करता है तो हमें हिंसा दिखाई पड़ती और चौरस्ते पे खड़ा हुआ पुलिस का सिपाही बंदूक लिए खड़ा हमें हिंसा नहीं दिखाई पड़ती अगर राज किसी को फांसी की सजा देता है तो हमें हिंसा नहीं दिखाई पड़ती और अगर कोई आदमी किसी को मार डाले तो हिंसा हमने राज्य की हिंसा को स्वीकार कर लिया है ने मान लिया कि वो ठीक है संस्थागत हिंसा को हम सदा से स्वीकार करते रहे तुम्हारे बच्चों को अगर स्कूल में शिक्षक पिटाई कर देता है तो बिल्कुल ठीक लेकिन कोई दूसरा आदमी रास्ते में तुम्हारे बच्चे को मार दे तो चाहे कितना ही ठीक कारणों से मारे तुम लड़ने पहुंच जाओगे लेकिन शिक्षक ने मार दिया तो तुम कहोगे शिक्षक नहीं मारेगा तो क्या करेगा बिना मारे कहीं ज्ञान आया है मानने से विद्या छमछम करती आती संस्थागत हिंसा स्वीकार हो जाती मैं रायपुर में एक घर में रहता था पड़ोस में एक सज्जन अपनी पत्नी को मार रहे थे मैं उठा और मैंने उनको कहा कि बस अब रुक जाओ काफी हो गया मैंने सोचा था कम से कम पत्नी तो मुझे धन्यवाद दे लेकिन पत्नी ने भी मुझसे क्या कहा मालूम कि आप बीच में बोलने वाले कौन होते है? पत्नी ने मुझसे कहा वही पिट रही थी क्या आप बीच में बोलने वाले कौन होते हैं ये मेरे पति हैं ये पति पत्नी का मामला है आप जाइए संस्थागत हिंसा इतनी स्वीकृत हो जाती कि वो जो पिटरा वो भी संस्थागत हिंसा को समादर देता है पति पत्नी का नाता मौलिक रूप से अस्वाभाविक है इसका कोई भविष्य नहीं जैसे ही आदमी थोड़ा और सुसंस्कृत होगा पति पत्नी का हिसाब दुनिया से विदा हो जाने वाला देर रेश विदा होगा इसका यह अर्थ नहीं है कि स्त्री पुरुष प्रेम नहीं करेंगे प्रेम करेंगे और प्रेम करेंगे तो साथ भी रहेंगे लेकिन उनका साथ रहना स्वेच्छा होगी कोई कानूनी बंधन नहीं असल में जहां बंधन है वहां प्रतिशोध पैदा होता है अजित सरस्वती तुम्हारी पत्नी बंधन अनुभव करती होगी सभी की पत्नियां अनुभव करती है पति भी अनुभव करते पति जो कि ज्यादा ताकतवर है जिन्होंने की, की स्त्रियों को बिल्कुल गुलाम बनाकर रखता है मगर स्त्रियां भी बदला लेती हैं जहां ले सकती है जितना ले सकती उतना बदला लेती और सब तरफ से तो हमने उनको पंगू कर दिया है लेकिन कुछ बातों में तो वो इंकार कर सकती अब जैसे मेरे पास तुम अगर पत्नी को लाना चाहो मुझे पुनः आए पांच वर्ष हो गए आज सरस्वती जो लोग मेरे बहुत समीप हैं उनमें से एक है जिनको मैं अपने गणधर कहूं उनमें से एक जिन्होंने मुझे गहराई से समझा है उनमें से एक जो मेरी बात को लोगों तक कभी पहुंचाने में समर्थ हो जाएंगे उनमें से एक स्वभावता है पत्नी को तुम लाना चाहोगे मगर और तरह से तो पत्नी तुम्हारी स्वामित्व की जो व्यवस्था है उसको नहीं तोड़ सकती मगर ऐसी बातों में तो तोड़ सकती वो कहेगी कि वहां नहीं जाना मैं तो मंदिर जाऊंगी मंदिर काफी है मैं तो गीता पढ़ूंगी या रामायण पढूंगी मुझे तो परंपरागत धर्म पर्याप्त है मुझे कोई नए विचारों में रस नहीं तुम्हें जाना है तुम जाओ यह प्रतिरोध है ये प्रतिशोध है अन्यथा अगर पति इतना आनंदित हो रहा है और तुम आनंदित हुए हो सांत हुए हो तुम्हारी पत्नी को यह दिखाई नहीं पड़ेगा तो किसको दिखाई पड़ेगा सब दिखाई पड़ रहा है लेकिन फिर भी अहंकार उसका रोकेगा पत्नी और पति का संबंध इतना अस्वाभाविक है इसलिए उसमें इतनी कल है 24 घंटे छोटी छोटी बातों में कल है वो बातें महत्वपूर्ण नहीं है बच्चे के लिए कौन सा खिलौना खरीदना इस पे झगड़ा हो जाता जैसे झगड़े की तलाश ही चलती मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन को उल्लू पालने का अजीब शौक सूझा शौक तो शौक ही है और शौक तो अजीब ही होते हैं और फिर मुल्ला तो उल्टी खोपड़ी का आदमी कोई मोर को पाले समझ में आया उसको उल्लू पालना वैसे उल्लू प्रतीक है सिर्फ भारत को छोड़ के सारी दुनिया में ज्ञान का क्योंकि उसको रात में दिखाई पड़ता है अंधेरे में दिखाई पड़ता है जिसको अंधेरे में दिखाई पड़े अब और क्या ज्ञान का इससे महत्वपूर्ण प्रतीक हो सकता है उल्लू तो समझो महर्षि अंधेरे तक में दिखाई पड़ता है इसलिए सारी दुनिया में भारत को छोड़ के सारी दुनिया में उल्लू ज्ञान का प्रतीक है एक दिन वह बाजार से उल्लू खरीद के एक पिंजरे में घर ले आए मालूम उल्लू को देख कर उनकी पत्नी क्या बोली उसने कहा काम खोल के सुन लो जी इस घर में दो उल्लू नहीं रहेंगे एक ही रहेगा तय कर लो या तो ये उल्लू रहेगा या तुम दो में से एक ही रह सकते एक कोई ही सहरन यही काफी और ये मत तुम सोचना कि उल्लू के लाने की वजह से ये हुआ मैं तुमसे कहता हूं अगर मुल्ला नसुद्दीन मोर भी लाया होता तो भी यही होता इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ये तो बहाने हैं पति पत्नी को झगड़ते हुए बहुत देर हो गई थी तो एक पड़ोसी ने पति से पूछा भाई आखिर झगड़ा किस बात का है पति ने पत्नी की ओर इशारा करके कहा मुझसे क्या पूछते हो इन्हीं से पूछ लो पत्नी ने झल्ला के कहा तीन घंटे से भी ज्यादा हो गए अब तक क्या मुझे याद रहेगा कि मैंने किस बात के लिए झगड़ना शुरू किया झगड़े के लिए झगड़ा चल रहा है जैसे कला के लिए कला लोग कहते ना आठ फराठ सेख ऐसा पति पत्नी के बीच जो झगड़ा चल रहा है वो झगड़े के लिए झगड़ा है कहीं कुछ घाव है भीतर जो एक दूसरे ने एक दूसरे पर आरोपित कर दिए उन घावों की सीधी सीधी बात नहीं हो सकती क्योंकि वो नियम के प्रतिकूल है बात करना पति पत्नियों को समझाते रहे कि पति परमात्मा है क्योंकि सभी शास्त्र पुरुषों ने लिखे स्त्रियों को न तो पढ़ने दिया जब पढ़ने नहीं दिया तो लिखने का तो सवाल कहां तो सभी शास्त्र पुरुषों ने लिखे इसलिए स्त्री नरक का द्वार और पति पति परमात्मा है जिन मोरहों ने ये बातें लिखी होंगी उनको ये भी ख्याल नहीं है कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे हो खुद को पत्नी से पुजवाने की आकांक्षा तो फिर पत्नी पूजती है दोनों अर्थों में औपचारिक रूप से दिखाने के लिए पहला अर्थ पूजा का चरण छूती है थाल सजाती है आरती उतारती वो दूसरों को दिखाने के लिए और जैसे दूसरे गए कि रखी उसने आरती एक तरफ और असली पूजा शुरू की स्त्री और पुरुष के साथ अब तक न्या हो सका है दोनों के सोचने समझने जीने के ढंग अलग हैं। दोनों की जीवन पर पकड़ अलग है मनोवैज्ञानिक अब इस खोज पर पहुंचे हैं कि मनुष्य के भीतर दो मस्तिष्क है एक मस्तिष्क नहीं हमारे दाए हाथ से बाया हिस्से का मस्तिष्क जुड़ा है बाया हिस्से का जो मस्तिष्क है वो पुरुष और इसलिए दाएं हाथ को हमने श्रेष्ठता दे दी दाएं हाथ ब्राह्मण और बाएं हाथ सूद्र अंग्रेजी में तो कहावत है राइट इज राइट एंड लेफ्ट इज राउ क्योंकि दाया हाथ पुरुष का प्रतीक है वो जो बाया मस्तिष्क है वो दाएं हाथ से जुड़ा है बाया मस्तिष्क तर्क करता है गणित बिठाता है व्यवसाय चलाता है विज्ञान की खोज करता है आक्रामक है हिंसक है राजनीतिक और बाएं हाथ से जुड़ा है दाया मस्तिष्क वह स्त्रीण वहां काव्य का जन्म होता है सौंदर्य की अनुभूति होती है प्रेम का आविर्भाव होता है वहां गणित नहीं तर्क नहीं है वहां अनुभूति है भावना है इन दोनों मस्तिष्कों के बीच अब तक हम ठीक ठीक सेतु नहीं बिठा पाए स्त्री और ढंग से सोचती है पुरुष और ढंग से सोचता है उनके बीच वार्तालाप भी संभव नहीं हां यदि प्रेम से संबंध हुआ हो तो शायद वार्तालाप संभव हो सके और अगर प्रेम पर ही संबंध निर्भर हो और तब तक ही संबंध रहे जब तक प्रेम है तो वार्तालाप संभव हो है लेकिन अगर प्रेम की जगह हम कानून को बिठा लेते और प्रेम तो एक तरफ हट जाता या प्रेम होता ही नहीं विवाह एक सामाजिक संस्था होती करना चाहिए इसलिए कर लेते हैं मां चुन लेते हैं जन्म कुंडली मिला लेते हैं तो फिर तालमेल कभी भी बैठ नहीं पाएगा सुरबद्धता नहीं हो पाई प्रेमी ने प्रेमिका से कहा प्रिय जब मैं तुम्हें देखता हूं तब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है दिमाग संज्ञा शून्य हो जाता है गला सूख जाता है। तुम प्रेम प्रदर्शित कर रहे हो या अपनी बीमारियां बता रहे हो उसे रोकते हुए प्रेमिका ने कहा ध्यान रखना जब तुम किसी स्त्री से बात कर रहे हो और वह स्त्री अगर तुम्हारी पत्नी है तो बहुत ध्यान रखना एक एक शब्द का ध्यान रखना अगर किसी पुरुष से तुम बात कर रही हो और वह पुरुष तुम्हारा पति है तो एक एक शब्द का ध्यान रखना क्योंकि दो जगत दो बिल्कुल विपरीत जगत करीब खड़े ना समझी सुगमता से हो जाएगी समझदारी बहुत मुश्किल है और इसलिए पति पत्नी झगड़ते ही रहते झगड़ते ही रहते झगड़ा ही जैसे उनका संबंध हो जाता है और अगर झगड़ा कभी बंद भी होता है तो वो तभी बंद होता जब दोनों थक चुके ऊब चुके यानी अब उन्होंने प्रेम की आशा भी छोड़ दी मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि पति पत्नी अगर झगड़ रहे हैं तो उस के भी उनको आशा है कि कोई रास्ता निकल आएगा और अगर उन्होंने झगड़ा बंद कर दिया तो उसका मतलब है कि अब उन्होंने आशा भी छोड़ दी। रास्ता निकलने वाला नहीं अब स्वीकार ही कर लेना ठीक है जो है और जैसा है ठीक है फिल्म चल रही थी अचानक पर्दे पर दहाड़ता हुआ एक शेर प्रकट हुआ तो एक सज्जन बौखलाकर अपनी सीट से उठ खड़े हुए सांठ बैठे उनके मित्र ने कहा क्या आप शेर से डर गए जी नहीं उन सज्जन ने कहा बीवी की याद आ गई अब मुझे घर चलना चाहिए काफी देर हो गई ऐसी ही दशा है और ये व्यंग और ये लतीफे झूठे नहीं हैं मुन रसुदीन एक रात घर से भाग गया पत्नी ने इतना सताया कहीं जगह न मिली सराय बंद होटल में जगह नहीं सर्कस ठहरा हुआ था गांव में तो सोचा कि जाके सर्कस में सो जाऊं वहां भी कोई जगह ना मिली सिर्फ शेर के पिंजड़े का दरवाजा खुला छूट गया था सो वो अंदर होके दरवाजा बंद करके शेर की पीठ का तकिया बनाकर सो रहा सुबह उसकी पत्नी निकली उससे खोजने थोड़ी झिमझिम बूंदाबांदी हो रही थी छातर लगा के गई सारे गांव में चक्कर लगाया कहीं न मिला पुराने अड्डे सब देख डाले कहीं न मिला अब सिर्फ सर्कस बचा था तो सर्कस में गई वहां देखा तो वो घर राटे ले रहा तो उसने छाता सींचो के भीतर से डाल के उसको हुद्दा दिया और कहा कि अरे कायर्स नहीं आती यहां सो रहा है वो सिंह के साथ सोने को राजी और पत्नी उसको कायर कह रही कह रहे कायर अरे भगोड़े घर चल तो तुझे मजा चखाऊ घर जाने में डर रहा है मुल्ला नद्दीन की पत्नी काफी मोटी और काली जबकि वह स्वयं दुबले पतले उनमें किसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ करता ऐसे ही जब एक बार झगड़ा हुआ और काफी शोर शराबा हुआ तो उनके एक मित्र उनकी सहायता के लिए आ पहुंचे वह उन्हें समझाने की खातिर बोले नसरुद्दीन पति पत्नी तो एक गाड़ी के दो पहिए होते गाड़ी सही ढंग से चलती रहे इसलिए चाहिए कि दोनों पहियों में लड़ाई ना हो नसरुद्दीन ने कहा कि ठीक कहते भाईजान अगर गाड़ी का एक पहिया ट्रक का और दूसरा साइकिल का हो तो गाड़ी कैसे चलेगी कोई गाड़ी चलती नहीं मालूम पड़ रही सब गाड़िया खड़ी गाड़ी अर्थ का गाड़ी के शब्द का अर्थ सोचते हो गाड़ी का मतलब जो गाड़ी बड़ा मजेदार शब्द क्यों हम चलती हुई चीज को गाड़ी कहते पता नहीं किसने ये गहरी सूझ खोजी शायद पत्नी की गाड़ी को देख के ये ख्याल आया हो चलती तो है ही नहीं गड़ी है बिल्कुल इंच भर नहीं चलती जहां के तहा गड़ी है मगर कहते गाड़ी और ये भी कहते कि चलते का नाम गाड़ी अजित तुम्हारी आकांक्षा तो अशुभ नहीं अस्वाभाविक भी नहीं पर पत्नी के साथ नाता अस्वाभाविक है इसलिए मैं तुमसे कहूंगा तुम ये फिक्र ही छोड़ दो क्योंकि तुम्हारी फिक्र उसे लाने की चेष्टा उसे मुझसे जोड़ने का तुम्हारा उपाय बाधा ही बनेगा वो इसी को मुद्दा बना लेगी अपने अहंकार की घोषणा का ये ही संघर्ष का कारण हो जाएगा तुम ये बात ही छोड़ दो तुम बिल्कुल भूल ही जाओ इस बात को ही बीच में ना आने दो मेरा नाम भी पत्नी के सामने मत लेना अजीत दूसरे तरह के उपाय करते रहते हैं वो कहीं टेप लगा देते हैं कि पत्नी सुने कुछ तो उसको अकल आए मगर इस तरह कोई पति कभी किसी पत्नी को अकल नहीं ला पाया और ना कोई पत्नी कभी किसी पति को अकल ला पाई यहां पत्नियां भी है उनके भी साथ वही दिक्कत है पति आने को राजी नहीं पति और पत्नी के पीछे आए उसके अहंकार को चोट लगती पति और ये मान ले कि पत्नी ने खोज लिया सदगुरु संभव और वही स्थिति पत्नियों की भी सभी पत्नियां समझती हैं कि उनके पतियों से ज्यादा बुद्धू और कोई भी नहीं कहें ना कहें लेकिन भीतर तो उनकी समझ यही है अंतर्तम समझ यही है इसलिए बेहतर यही है कि अगर कोई पति यहां आ गया है तो पत्नी को लाने की जरा भी चेष्टा ना करे आकांक्षा उठेगी पी जाना उस आकांक्षा को मत चेष्टा करना तो शायद पत्नी उस सुख हो जाए तुम बात ही मत उठाना तुम्हारे तरफ से कोई प्रयास ना हो तो एक संभावना है उसके आने की तुम्हारा प्रयास और उसका विरोध निश्चित हो जाए जीवन बड़ा अटपटा है यहां निषेध निमंत्रण बन जाते मेरे एक मित्र हैं वकील वकील हैं तो वकील के ढंग से सोचते नया मकान बनाया उन्होंने तो उनकी दीवाल आसपास बैठ के कुछ लोग पेशाब कर जाते तो उन्होंने दीवार बड़े-बड़े में दिया कि पेशाब करना मना तब से तो बड़ा उपद्रव हो गया वहां से जो निकले वही पेशाब करे वो मुझसे कहने लगी ये बेहद हो गई बात पहले कुछ लोग करते थे और अब तो यहां से जो निकलता है वो छोड़ते ही नहीं मैंने कहा वो जो तुमने लिखवा रखा है इतने बडे बड़े, बड़े अक्षरों में उसको देख के किसी को भी याद आ जाती हो कि। कि करी लो। और चूंकि दीवाल तो तुमने लिख रखा है और नीचे कई जगह पहले पेशाब किए लोगों के निशान बने तो सोचता होगा कि मामला क्या है स्थान करने योग्य है तुम ये तख्ती मिटा दो तो उन्होंने कहा फिर क्या करूं? मैंने कहा तुम यहां लिख दो कि यहां से जो बिना पेशाब किए जाएगा वो अपने असली बाप का बेटा नहीं उन्होंने कहा और मारे गए लोग मेरे घर में घुस के करने लगेंगे कि तो तुम लिखो तो सावधान यहां पेशाब करना ही पड़ेगा और उन्होंने लिखा और जो उसको पढ़ेगी सावधान यहां पेशाब करना ही पड़ेगा लोग ऐसे गुजरने लगे बिना पेशाब की ऐसे कोई करवा सकता है ये किसकी आज्ञा क्या समझ रखा है इस वकील के बच्चे ने हमको इसकी आज्ञा मानेंगे निषेध निमंत्रण बन जाता है तुम देखते हो रास्ते से अगर कोई बुरका ओढ़े हुए स्त्री निकल जाए तो सब झांक के देखने लगते चाहे बुरके के भीतर स्त्री हो या ना हो कोई पाकिस्तानी जासूस हो तो भी चलेगा मगर लोग झांक के देखने लगते छिपी हुई चीज को उगाड़ने का मन हो जाता अजीत तुम मुझे छिपा लो तुम बिल्कुल मेरी बात ही मत करो तुम्हारी पत्नी बात भी छेड़े यहां वहां से छेड़ेगी वो तुम टाली जाना तुम दूसरी बातें करना मेरी बात ही मत करना तो शायद उस सुखा जगह तो उसे लगे कि शायद हीरा हाथ लग गया अब छिपा रहे हो मुझे बताना नहीं चाहते मुझे भागीदारी नहीं बनाना चाहते जिंदगी बड़ी उल्टी है और इस जिंदगी के उल्टे नियमों को समझ ले जो वही जीवन को रूपांतरित करने में सफल हो सकता अंधा नहीं तीसरा प्रश्न भगवान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 ऐसी ऐसी भाव भंगीमाए जगह जो भाव भंगी मे प्रगट हो जाए तो उपनिषित बनते जो भाव भंगी माए अगर प्रगट हो जाए तो मीरा का नृत्य पैदा होता है चैतन्य के भजन बनते हैं इसी पृथ्वी पर इसी देह में ऐसी ही हड्डी मांस मज्जा के लोग ऐसा ऐसा सार्थक जीवन जी गए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 लेकिन हम बड़ी सस्ती शिक्षाओं के आधार पर जी रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है उनसे हम शिक्षाएं ले रहे हैं तुम जरा सोचो तुम किससे शिक्षाएं ले रहे हो बैठ गए कोई धुनी के? लीप पोतली राख ऊपर और तुम चले शिक्षा ले कि बाबा जी गांव में आए और तुम्हारे आधार क्या है इनको स्वीकार करने क्योंकि बाबा जी धूनी आए राख लपेटे हुए जटा बढ़ाए दिन में एक बार भोजन करते कि सिर्फ गऊ का दूध ही पीते दुग्धाह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 के okay, चेहरे रम में चेहरे प्रेसियों के चेहरे आज चांद में क्या दिखाई पड़ा? एक डबल रोटी आकाश में तैल रही उसने आंखें मीढ़ के फिर से देखा कि मुझे कुछ भूल कर नहीं हो रही डबल रोटी मगर भूखे आदमी को अगर तीन दिन के बाद चांद में डबल रोटी न दिखाई पड़े तो क्या दिखाई पड़े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 सिर्फ पूछ तो लिया करे कि उनके पास है भी जो तुम खरीदने चले हो जिन हीरों की तुम्हें तलाश है वो उनके पास है भी नहीं लेकिन तुमने तो न मालूम कैसी कैसी गलत आधार आधारशिलाएं बना रखी तुमने अब तक धर्म को गलत परिभाषाएं दी है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 और बंद आंखों में स्त्रियां जितनी सुंदर दिखाई पड़ती उतनी खुली आंखों से कभी दिखाई नहीं पड़ती दूर के ढोल सुहाने होते और जो स्त्रियों के संबंध सच है वही पुरुषों के संबंध सच है लेकिन किसी ने अगर आंखें फोड़ ली तो हम कहते हैं हा यह रहा महात्मा अब इससे तुम शिक्षा लोगे ज्यादा जाद ज्यादा तुम्हारी आंखें फोड़वाएगा और क्या करेगा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 क्योंकि जैन मुनि सिखाई रा तो उपवास उपवास उपवास अगर जैन मुनि की बातें सुनी तब तो दतौन करना भी पाप मालूम पड़ेगा क्योंकि जैन मुनि दतौन नहीं करता दांतों का क्या सजाना इस देह में क्या रखा है ये देह तो कूला कबाड़ मलमूत्र इसमें है ही क्या जैन मुनि स्नान नहीं करता अगर जैन मुनि के पास ज्यादा दिन रहे स्नान करोगे लगेगा कि बड़ा पाप कर रहे नरक का रास्ता खोल रहे नहा नहा के नरक जाओगे और लक्स, टॉयलेट साबुन वगैरह से तो बिल्कुल दूर रहना नहीं तो नरक बिल्कुल सुनिश्चित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 लेकिन इस चर्च में प्रवेश के कुछ नियम हैं। तीन महीने शुद्ध जीवन जियो न क्रोध करना न काम वासना न लोभ फिर आना ये शर्त पहली बार ही लगाई गई सफेद चमड़ी वाले लोग जो आते थे उनके लिए ये शर्त नहीं थी नहीं तो एक नहीं आ सकता था वहां आने की तो बात ही क्या पादरी को खुद ही बाहर रहना पड़ा मगर पादरी ने ये आशा रखी कि न ये पूरी कर पाएगा कौन पूरा कर पाया ना काम ना लोभ ना क्रोध तीन महीने एकाध दफे भी हो जाएगा बस खत्म न शर्त होगी पूरी न ये दोबारा आएगा ना झंझट उठेगी अपनी सहृदता अपना सद्भाव भी बचा और अपना धर्म भी बचा और ये काली चमड़ी के मूर्ख से छुटकारा भी मिला इसको भी कहा है? जीसस सपने में दिखाई पड़े जीसस को भी क्या सूझी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 पादरी को बड़ा हैरानी हुई कि यह क्या मामला हुआ बड़ी जिज्ञासा उठी भागा निगरों को पकड़ा कि भाई सुन तो आना तेरा फिर चौरस्ते पे खड़े हो के मुझे देखना फिर खिलखिला के हंसना यह क्या मामला क्या मजाक और फिर लौट जाना बात क्या है उसने कहा कि कल रात जीसस मुझे फिर सपने में दिखाई पड़े और उन्होंने सुन नाहक उस चर्च में जाने की कोशिश मत कर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 हर नक्स दमक उठेगा हल्का जुल्फ कहीं गोसाए रुखशार कहीं हिजर का दस्त कहीं गुलसने दीदार कहीं लुफ्स की बात कहीं प्यार का इकरार कहीं दिल से फिर होगी मेरी बात की ए दिल ए दिल ये जो महबूब बना है तेरी तनाही का ये तो महमा है घड़ी भर का चला जाएगा इससे कब तेरी मुसीबत का मुदावा होगा मुफ्त इल होके कभी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 और जहां तुम नहीं हो वही परमात्मा है प्रदीप ऐसा ही हो जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही होना चाहिए न केवल तुम्हारे जीवन में वरु प्रत्येक सन्यासी के जीवन में सन्यास परमात्मा का संदेश न बन सके तो सन्यासी नहीं हाँ जीतना है